माँ की बातें स्वामी अरूपानंद सोलह अगस्त 1912 सौ बारह सायंकाल पाँच बजे माँ मैं तेरह वर्ष की आयु में कामार पुकुर गई तब ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे एक माह काँपुक में बिता मैं जयराम बाटी लौटी फिर पाँच छः महीने बाद काँारपुकुर जाकर वहाँ प्रायः डेढ़ महीने रही ठाकुर तब भी दक्षिणेश्वर में थे काँवार पुकुर में, में मेरे जेठ जेठानी ये सब लोग थे बाद में ठाकुर जब ब्राह्मणी को भैरवी ब्राह्मणी को लेकर गांव आए सन अठारह में तो मुझे खबर भिजवाई ब्राह्मणी आई है तुम आओ मैं खबर पाकर कामार पुकुर पहुँची उस समय करीब तीन महीने वहां रही ब्राह्मणी माता ने जयराम बाटी शेहड़ आदि सब घूम फिर कर देखा एक दिन चीनू शाखरी के जूठन को लेकर हृदय के साथ उनका झगड़ा हुआ मैं चिनू क्या तब जीवित थे माँ हाँ जीवित थे पर बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए थे मैं किसी किसी पुस्तक में लिखा है कि चिनू साखरी ठाकुर के बचपन में ही चल बसे थे माँ वे बहुत दिन बाद दिवंगत हुए वहाँ उनका समाज है जो उन्हें मानता है ब्राह्मणी ने कहा चिनू भक्त थे उनका जूठन उठाने में भला क्या हानि थी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 अरे ऋदू तूने ऐसा क्यों किया वह साध्वी है भक्तिमती है अरे ऐसा होने से लोग जमा होंगे बड़ी बदनामी होगी उसके बाद एक दिन ठाकुर ने उन्हें ब्राह्मणी को न जाने कैसे डरा दिया उनकी न जाने कैसी भावावस्था देख वे हरिणी की भांति भयभीत हो गई भय से सब समय ऐसी ऊपर की ओर देखकर कर कहने लगी कहने लगी अरी प्रसन्न लाहा की प्रसन्नमय मैं, मैं कहाँ जाऊँ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 नंगे घूमते रहते हैं आदि तब कोई भी उनका भाव समझ नहीं पाता था मैंने मन में सोचा कि जब सभी ऐसा कहते हैं तो एक बार जाकर देख आऊँ कि वे कैसे हैं उस समय किसी पर्व के अवसर पर हमारे गांव की स्त्रियॉँ गंगा स्नान के लिए कलकत्ता जा रही थी मैंने एक से कहा मैं उन्हें देखने दक्षिणेश्वर जाऊँगी कि वे कैसे हैं